योग दर्शन तीसरा पादसवा सूत्र चलेगा सूत्र बोलिए तत तत प्रतिभावण श्रवण वेदना वेदना आदर्श आदर्श आस्वाद आस्वाद वार्ता वार्ता जायंते जायंते। तो ये सिद्धिया उत्पन्न होती हैं सूक्ष्म सूक्ष्म विप्रकृष अतीत अतीत अनागत अनागत ज्ञान ज पुस से, उस संयम से ये बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती है किसमें संयम करने से पुरुष ज्ञान पुरुष ज्ञान स्वार्थ संयम पुरुष ज्ञान तो पुरुष ज्ञान में संयम करने से इतनी सारी सिद्धियां उपलब्ध होती है तो उनमें से एक है प्राति प्राति सिद्धि तो प्रतिप से क्या लाभ होता है सूक्ष्म का ज्ञान होता है ये बात पहले आ चुकी है सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान होता है ढके हुए और दूर के पदार्थों का ज्ञान होता है अतीत अनागत ज्ञानम भूत और भविष्य का ज्ञान होता है उस सीमा में जैसा पहले बतला है प्रातिप से लाभ होता है फिर कहते हैं श्रवण श्रवण श्रवण दिव्य शब्द श्रवणम दिव्य शब्द श्रवण श्रवण सिद्धी ॲसी है जिस दि शब्द होता अव्य शब्द कॅसे होते हे या तो सूक्ष्म ध्वनिया होती ही हलकी हलकी ध्वनिया जिसका डसिबल कम होणा होती मतलब श्रवण शक्ती बढ जाती होगी हलकी हलकी चिजे सुनाई देती ही अर्थ करे ठीक आहे और दिव्य शब्द का ये करें वही आकाश में बहुत सारे शब्द घूम रहे हैं पांच साल पुराने महाभारत के युद्ध के और वो उन शब्दों को भी सुन लेता है पकड़ लेता है तो ये बात ठीक नहीं है ये नहीं जजती तो दिव्य का ये करेंगे सूक्ष्म शब्दों को ध्वनियों को सुन लेता है जो आम आदमी नहीं सुन सकता वो व्यक्ति सुन लेता है उसकी श्रवण शक्ति तीव्र हो जाती है ऐसा अर्थ लगा सकते हैं फिर पढ़ेंगे वेदनाथ वेदनाथ दिव्य स्पर्श दिव्य स्पर्श अधिगम वेदना सिद्धी ॲसी हैसे दिव्य स्पर्श का प्राप्ती होती हैिगम प्राप्ती मतलब तो दिव्य स्पर्शो <laughs> का भी ज्ञान होता है हलका साय तो भी पता चल जाएगा मतलब जैसे मतलबी सर पे चल रही है, तो आम आदमी चलता उसको हलकी स्पर्श शक्ती बदर्शात आदर्शात, आदर्शात। दिव्य रूप संवित दिव्य रूप संवित आदर्श सिद्धी आहे दिव्य रूपो काय सूक्ष्म रूपो का छोटी छोटी चिजोगा दूर तक देखलेगा त स्वादार्थ आस्वादात दिव्य रसित आस्वाद सिद्धी होसो का ज्ञान होवले आम आदमी चाटे तो, को तो उसको पता नाही चलेगे क्या क्यासीजनि अवलेखो चाटेगा तर लग्न इलायची हैस केसर है गुड हैस शह है, इसमें शहद है इसमें पीपली है इसमें सोठ है इसमें फलानी आइटम है वो पता लगा लेगा ऐसा कुछ क्षमता बढ़ जाएगी इस प्रकार से वार्ता तो वार्ता तो दिव्य गंध दिव्यम विज्ञानी नित्यम नित्यम जयंते जायंते तो वार्ता सिद्धि है जिससे दिव्य गंध का ज्ञान हो जाएगा सूक्ष्म गंध का भी पता चल जाएगा ये सारी सिद्धिया नित्यम जयंत नित्य ही उप्त होती हैं, जो स्वार्थ सं करता है हा होईल हो आगे अभ्यास करणा पडेगा जे आपल्या एक विद्या सीखली अनभ्यास विषम विद्या संस्कृत आपण सीखली पडन सर्व मे भूल बल जाय बचपन मे लोक कहते साहेब हम्म आठवी मी संस्कृत पढी ती उसके बाद छूट गई अब हम सब भूल गया कुछ याद नहीं तो कोई भी विद्या तब तक सुरक्षित रहती है जब तक हम उसका अभ्यास करते रहते हैं तो ये सिद्धियां प्राप्त तो हो जाएंगी फिर इनका लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो बनी रहेंगी और अगर अभ्यास नहीं किया तो छूट जाएंगी हो जाएंगी फिर समाप्त हो जाएंगी तो इन सब सिद्धियों के लिए अगले सूत्र में बहुत अच्छा संदेश है सावधानी का सूत्र है संकेत है सूत्र सैतीस तो सूत्र का अर्थ फिर चे दोहरा देतास का तथा पुरुष ज्ञान मे संयम करणे श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद और वार्ता नाम की सिद्धियां उत्पन्न होती हैं, प्राप्त होती है। सूत्र हो गया, अब सावधानी का संकेत अगला सैतीसवा सूत्र बोलये ते समाधव ते समाधव उपसर्गा उपसर्गा व्यक्त सिद्ध या ते ते समाहित चित्तस्य वे जो प्रतिभा सिद्धियां पिछले सूत्र में बताई ये सब सूक्ष्म वस्तुओं का दूर की वस्तुओं का ज्ञान अदावत का ज्ञान और दिव्य शब्द श्रवण रसगंध आदि आदि का ज्ञान ये सारी सिद्धियां जो है समाहित तस्य, जो एकाग्र चित्त वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति की उत्पद्य मान ये उत्पन्न होती हुई प्रतिवादी सिद्धियां उपसर्गा ये समाधि में बाधक मतलब और ऊंची समाधि प्राप्त करने में असम्रज्ञा समाधि प्राप्त करने में ये बाधक है क्यों है तक ऊंचे तत्व ज्ञान की विरोधी होने से उच्च तत्व ज्ञान में जाना है उनको वैराग्य और मोक्ष की तरफ चलना है। तो वहां तो ये सारा लोग लौकिक कार्यक्रम है ये सिद्धियों वाला तो सुगंध आ रही है शब्द सुनाई दे रहे हैं ये तो बाधक बन जाएंगे बचारे का ध्यान ही काटी गई उसको तो शब्द सुनाई देंगे तो सुगंध आने लग जाएगी तो मादक बनेगी तो सारी वृत्तियां जैसे बताई सब वृत्तियों की और ले जाएंगी इसलिए ये ऊंचे तत्व ज्ञान की विरोधी होने से ये सारी सिद्धियां ऊंची समाधि की प्राप्ति में बाधा इसलिए इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा व्यक्ति जो है वो दिशा उसका ट्रॅक चेंज हो जाएगा और की काही पोहोच जाएगा की लोग ऐसी सिद्धियों का प्रदर्शन शुरू कर देते हैं जब प्रदर्शन करेंगे तो बहुत सारे लोग आएंगे देखने केली तमाशा देखनाही उनको रुचिही वेगे आपण आपण काम मे कभी एक नगर वेळे आयंगे साहेब आमारे या कार्यक्रम करतो कर अह प्रदर्शन करेगे फेर दे दुसरे वेळे का सीट लगे आव प्रदर्शनही करते राहगे आपण जो अशली काम हा व्हायगा कार्य अच्छा नाही हा रुचि नहीं राखी चांगला अन्यथा मुख्य कार्य छुट जायगा व्यथित चित्त चित्त उत्पत्य जो लौकिक चित्त वादी उत्पन्न हो जाय तो अच्छा अचिवमेंटिय बिद्धी हमाशा दिखायगा और नम कमायगा पैसा कमायगा नम कमायगा विचार वाला सांसारिक व्यवहार में ये सिद्धियां जरूर हैं परंतु ये ऊंचे मार्ग पर जाने वाले के लिए ये बाधक बनेगी इसलिए इसमें ज्यादा रुचि नहीं रहनी चाहिए तो सूत्रार्थ यह तेज समाधो उपसर्गा वे प्रातिदी सिद्धियां समाधि प्राप्ति में बाधक रूप है और वित्थान है सिद्ध दशा में मतलब जब चित्त का स्तर नीचा हो गाउन हो विशेष ऊंचा बैराग्य उस स्थित में ये सिद्यान है। सिद्यान मां। बंध कारन, बंध कारण कारण प्रचार संवेदना, संवेदना चित्तरीश शरीरे शरीर प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा लोलीभूत लोलीभूत का अर्थ है चंचल भागता रहता बहुत अलग भटकता रहता तो चंचल उसी को बोला अप्रतिष्ठा से जो स्थिर नहीं है नहीं होता स्थिर नहीं होता ये दोनों विशेषण है मनसा इस शब्द के तो जो चंचल चित्त है उस चित्त के शरीरे शरीर में कर्माशय के हिसाब से उस शरीर में बंधा हुआ है कर्मफल भोगवाने के लिए शरीर में चित्त बंधा हुआ है अर्थात प्रतिष्ठा अर्थात शरीर में स्थित है, है वैसे चंचल पर क्योंकि जीवात्मा को पिछले कर्मों का फल भोगवाना है तो बिना मन के हम कर्म फल भोग नहीं सकते सुख दुख भोग नहीं सकते इसलिए ईश्वर ने हमारे शरीर में मन को स्थापित कर दिया कि मन तुम्हारा यही रहेगा शरीर में और इस मन शरीर आदि के माध्यम से अपना कर्म फल भोगते रहो तो इस प्रकार से वो शरीर में बधा हुआ है अर्थात स्थिर है और वैसे वैचारिक स्तर पर वो चंचल है तस् कर्मणों तस्य उसके बंधन का जो कारण है वो है कर्म उस कर्म का शैथिल्यम शिथिलता समाधि बला समाधि बल से समाधि की शक्ति से समाधि लगाने से शिथिलता हो जाती है तो जो बंधन का कारण कर्म है उस कर्म की शिथिलता हो जाती है समाधि लगाने से और आगे देखते हैं क्या होगा प्रचार संवेदन च प्रचार संवेदन चित चित समाधि एवं समाधि और चित्त का जो प्रचार संवेदन प्रचार माने आना जाना चित्त का शरीर से बाहर निकलना और वापस लौट ये सब आना जाना भी समाधि में हो ये भी समाधि से ही पता चलता है समाधि लगाने से व्यक्ति को पता चल जाता है मैं चित्त को शरीर से बाहर कैसे निकालू और वहां जाकर दूसरे के शरीर में कैसे प्रविष्ट कराऊ और वहां काम करके अपना फिर वापस कैसे निकाल रहा हूँ अपने शरीर में वापस कैसे डालू ये सारा उसको उमाधी से पता चल है पर ये बात हमारे गले अभी नहीं अभि नाही उतरी जेशन करत प्रचार मतलब ज्युके आग करण पर शरीवेशक दुसरे के शरीर मे घुसात शरीर चे जब तक निकलेगा नाही तो दुसरे शरीर मे कैसे हो? से निकालना पडेगा तबी शरीर मे देशी तो फैलता नहीं यहां भी कनेक्टेड रहे और इतना लंबा फैल जाए वहां भी घुस जाए ऐसा तो है न एक समय में एक ही जगह रहता है न्याय दर्शन में योग दर्शन में सब जगह उसको अनुमात्र स्वीकार किया एक देशी तो जब परशरीरा वेश कह रहे हैं कि दूसरे के शरीर में घुस जाता है मन तो यहां से तो निकलना ही पड़ेगा कभी तो वन रह इसलिए प्रचार का अर्थ करना होगा चर गति भक्षण है चर धातु गति प्रचार का अर्थ होगा गति करना जाना आना ये सब प्रचार का अर्थ तो प्रचार का संवेदन अर्थात उसकी जानकारी मन कैसे शरीर से निकलेगा और कैसे आएगा इस बात की जानकारी ये भी समाधि हो, समाधि से ही होगी तो बंद का कारण जो कर्म है वो भी शिथिल हो जाएगा समाधि से मन के आने जाने का मार्ग भी पता चल जाएगा समाधि से फिर क्या होगा आगे पढ़िए कर्म बंधन कर्म बंध क्षया कर्म बंध क्षया स्वचित स्वचित प्रचार संवेदना, संवेदना। चोगी योगी चित्तम चित शरीर स्व शरीर निष्कृष निष्कृष शरीरेशक्षिपति निक्षिपति अब तो साफ ही होगा न अपने शरीर से निकाल के बाहर फेंक देता है दूसरे के शरीर में डाल देता है तो कर्म बंधन कर्म का बंधन क्षय हो जाने से कर्म का बंधन ढीला हो गया स्वचित प्रचार संवेदना और अपने चित्त के आने जाने का मार्ग भी पता चल गया योगी को समाधि से इतना जानकर योगी क्या करता है चित्तम अपने चित्त को मन को स्व अपने शरीर से निष्कृष्य बाहर निकाल करके स्पष्ट शब्द स्व शरीर अपने शरीर से बाहर निकाल करके शरीरांतरेश दूसरे शरीरों में डाल देता है क्योंकि उसको रास्ता पता चल गया है कहां से निकलेगा और कैसे जाएगा समय ऐसा नहीं होता ठीक है फिर आगे बढ़िए निक्षिप्तम निक्षि चित्तम चित इंद्रिया इंद्रिया अनुपतन थी अनुपत अब केवल चित्त है नहीं पीछे पीछे इंद्रिया भी जाएंगी निक्षिप्तम चित्तन चित्तम चब चित्त यहां से निकल गया और दूसरे शरीर में डाल दिया तो उसके पीछे पीछे इंद्रियाणी आपकी अनुपतन वो भी उसके पीछे पीछे भागेंगी राजान दिया हुआ है यथा मधुकर राज मधुकर राजान मक्षिका मक्षिका उत्पतन उत्पतनतम अनुत्पतंती अनुत्पतंती निविशमान अनुनिवेश अनुनिवेशंते तो दृष्टांतिया पहले वाला जो प्रत्यार्थ के प्रसंग में दिया था तो जैसे रानी मक्खी उड़कर चलती है तो उसके पीछे पीछे सारी मक्खियां उड़ती और अन्य विषयमान जो रानी मक्खी जाके जहाँ बैठती है तो बाकी सारी मक्खियां भी वहाँ जाके बैठती उसका अनुकरण करती उसको फॉलो करती इंद्रिया पर शरीरा चित चित्तम अनु, विध्यान्ते अनु, विध्यान्ते अनु विध्यान्ते। इती। इती। इती। तो उसी तरह से मक्खियों की तरह से इंद्रिया इंद्रिया भी पर दूसरे शरीर में चित्त चित्त के प्रविष्ट हो जाने पर चित्तम वो भी का मेष्टम कांल गेला मरी जायगा बिना शरीर इंद्रिय के बिना मन इंद्रिय क्या जियगा तो ये येते जचिनी कि व्यक्ती आपली आत्मा को अच्छा यहाँ पर यह भी प्रश्न उठेगा केवल मन और इंद्रियों को भी या आत्मा को भी भेजेगा आत्मा यहां रहे और मन इंद्रियां वहां है ऐसे कैसे चलेगा ऐसा तो कहीं साहित्य में हमने पढ़ा नहीं अब तक सारे शास्त्र जितने भी पढ़े उन्होंने अब तक ऐसा कही नहीं आया कि योगी का आत्मा तो शरीर में रहे और मन इंद्रिया वहां चलिए वो संख्या दर्शन तो कहते हैं भाई ये सूक्ष्म शरीर तो सदा उसके साथ ही रहता आत्मा तो तो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, आत्मा यहा रे और सूक्ष्म शरीर चला जाय ॲसा होगा ॲस कै लिखा नाही ॲसे ॲसे सूत्र भाषा देखकर लगत मलावट की गई आहे जन बुज के गडबड की गई ऋषि के वचन है आहे बहुत बुद्धिमान थे पिछले दो पाठ मे आपल्या देखा कितनी बुद्धिमत्ता एक एक बात लिखी तो ये बातें तो उनसे टकराती है इसलिए ये था कि ये ऋषियों की नहीं है, कईमान लोगों ने चलाक लोगों ने इसमें मिलावट की जो मिलावट है गलत उसको छोड़ है अपने पास पांच कसौटियां हैं बस उन्हीं से हम विचार करते हैं और निर्णय करते हैं कौन सी बात ठीक कौन सी गलत जो ठीक है उसको मान लेते हैं जो गलत है उसको छोड़ देते हैं तो सूत्र कार्य बनेगा जो भी बनता है वो सुना देता हूँ ट्रांसलेशन अनुवाद बंद कारण शैथिल्या बंधन का कारण यानी कर्म को शिथिल कर देने से और प्रचार संवे संवेदनाक्ष चित और चित्त के आने जाने का मार्ग जान लेने से योगी अपने चित्त को पर शरीरा दूसरे के शरीर में प्रविष्ट करा देता है ये इसका सूत्र उनतालीसवा सूत्र उदान जया उदान जया जल जल कंटकाश कंटकाशुसंग्रीय प्राणादी लक्षण प्राणादी लक्षण जीवन जीवन जीवनम क्या है जीवन की परिभाषा कर रहे हैं जीवन उसको कहते हैं समस्त इंद्रिय वृत्ती सारे इंद्रिया आख कान ना काम करणा सारे काम करण अपान उदान व्यन समान सब्ना आपण काम करीथिंग इज वर्किंग सब कुठ ठीक ठाक चल रहाका नीवन जीवनाीवन होती जी रास्य क्रिया प्राणो प्राणो मुख ना मुख ना गति गति आहदय आह्रदय वृत्ति वृत्ति कहते हैं तस्य क्रिया उसकी जो क्रिया है वो पांच प्रकार की है प्राण की जो क्रिया है वो पांच प्रकार की है उनमें से एक भाग है जिसका नाम है प्राण प्राण प्राण जो है वो मुख नासिका गति मुख और नासिका में गति करता है नाक से जो चलता रहता है वायु उसका नाम है प्राण और उसका एरिया कहां तक हैदय वृत्ति वो मुख नाशिका से हृदय तक इतने एरिया में चलता है इतना एरिया में वो काम करता है इसका नाम है प्राण तो ये पांच भागों में बता हुआ शरीर आगे चलेंगे समम समम नयनाथ नयनात समान समानिवृत्ति आ का मतलब तक वहां तक तो समम नयनाथ समान रूप से रस को ले जाने के कारण खाए पीए अन्य रस को समान रूप से ले जाने के कारण इसको समान नाम से कहा गया है समो नयनाथ समाना और इसका एरिया है क्षेत्र है आ नाभी वृत्ति, अनाभिवृत्ति तक यहां से नाभितक चलता यह समान प्राण है फिर कहते हैं अपनयनाथ अपनयनाथ अपान अपान आपात तल वृत्ति आपाद तल वृत्ति शरीर से वायु आदि का निष्कासन करता है अपनयन बाहर निकालता है इस कारण से इसको अपान कहते हैं और इसका क्षेत्र क्या है आपाद तल वृत्ति पाव की तली तक इसका क्षेत्र है वहां तक ये काम करता है उन्नयना उन्न उदाना उदान आशिरो वृत्ति आशिरो जाता है ऊपर को करने के कारण इसका नाम उदान है तो इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ से है नासिका से लेकर के और आशीरोवृत्ति सिर तक यहां तक नासिका से लेकर सिर तक कितने एरिया में इसका काम है इसको उदान कहते हैं कोई नासिका के अगर भाग से मानते हैं कोई कंठ से भी मानते हैं चाह जो भी मतलब ये कंठ के ऊपर ऊपर के भागों में काम करता है फिर कहते हैं व्यापी व्यान और व्यान जो पांचवा है वो प्राण वो पूरे शरीर में व्यापक है सब जगह पर रस रक्त आदि को माता रहता है रक्त का संप्रेषण करता रहता है आदि आदि एसाम प्रधानमंत्र प्रधानम प्राण प्रधानम इन पांचवों में मुख्य है वो है प्राण जो मुख नासिका में चलता है उसी से हमारे जीवन की रक्षा होती रहती है वो इसमें प्रमुख है फिर कहते हैं उदान जया जल, जल पंकुट पंक, पंक, असंग काले, काले ताम, वशित्वेन, तो इन पांच में से जो मुख्य है वो प्राण है और इन पांच में से जो एक उदान बताया था उदान को जीत लेने से उदान जया उदान को जीत लेने से योगी व्यक्ति पानी में डूबता नहीं जैसे मैं कल कह रहा था पानी पे चलना सीख लिया ऐसे जैसे, जैसे जमीन पर चलते हैं। ऐसे वो पानी पे चलता पैरों से और पंख कीचड़ में भी जाएगा तो नीचे धसेगा दस, नहीं फसेगा नहीं पानी में डूबेगा नहीं कीचड़ में धसेगा नहीं और कंठ का टिश्यू फंस होगा कांटा भी पाओ में चुभेगा नहीं कांटों के ऊपर चल लेगा पाँव कोई कष्ट नहीं होगा ये सब लिखा है एक तो ये फल होगा इसका उदाहरण को जीत लेने से और उत्क्रांति प्रायण काले बहुत और मरने के समय उसकी उत्क्रांति होगी ऊपर के मार्गो से गहन होगा कंठ से गहन से ऊपर ऊपर कहीं से आखना सिर से कैसे भी निकल जाएगा यह उदान जय करने से यह लाभ होगा ताम वशित प्रतिपत्त इस सिद्धि को अधिकार में कर लेता है ऐसा करने से वो यह लाभ प्राप्त कर लेता है यह उदान सूत्रकार सुनिय उदान जया उदान नामक वायु को जीत लेने से प्राण को जीत लेने से पानी में डूबता नहीं कीचड़ में धसता नहीं कंटे कांटे आदि उसको चुभते नहीं उसमें फंसते नहीं और मरने के समय वो ऊपर के मार्गो से शरीर छोड़ता आत्मा ये सूत्र का अर्थ हुआ तो ये भी जटी नहीं बात कि पानी में डूबे नहीं कीचड़ में धसे नहीं कैसे कर हो अभी तो समझ में नहीं आया वो करके दिखाए तो मान लेंगे <laughs> तो कोई झगड़ा नहीं कोई आगरा नहीं करके दिखाओ हम मान लेंगे चालीसवां सूत्र समान जया समान जया ज्वलनम ज्वलनम भाष्यम जित समान जित समान तेजस उपधमानम उपधमानम कृत्वा ज्वलती ज्वलती पाच प्राण बघे पिछले सूत्र मे भाष्य मे में एक समान प्राण भीथा बारे मे जित समान जिसने समान प्राण को जीत लिया उस पर संयम किया वो व्यक्ति तेज़सा सा उपद अपने शरीर में अग्नि को प्रज्वलित करके जलती वो जलता है जलता है मतलब उसकी जठाग्नि प्रदीप्त हो जाती है और उससे तेजस्वी हो जाता है कांतिमान हो जाता है उसका चेहरा दर्शनीय हो जाता है चमकने लगता है ये तो मान सकते हैं ये तो ठीक लगती है कि व्यक्ति की अग्नि जटराग्नि तीव्र हो जाए पाचन अच्छा हो जाए तो अच्छा खाएगा पिएगा तो शरीर में कंति आई जाएगी चमक आई जाएगी वो तो बात ठीक लगती है इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इसलिए सूत्र का अर्थ बनेगा समान जया ज्वलना समान नामक प्राण को जीत लेने से उसमें संयम करने से जटराग्नि आदि को प्रदीप्त करने से व्यक्ति अच्छा खाएगा पिएगा चुस्त हो जाएगा चावदार हो जाएगा कांतिमान हो जाएगा जवळ काय लगाचे औरग देखील एक तालिसूत श्रोत्रकाश्योत्राश्यम सर्व आकाशं प्रतिष्ठा सर्व भाषिकार कहते हैं व्यास जी महाराज सर्व श्रोत्राणाम प्रतिष्ठा आकाशम सभी श्रोतों का जो स्थान है आधार है वो है आकाश सारे कान आकाश में ही है सर्व शब्दा प्रतिष्ठा च आकाशम और सारे शब्दों का आधार भी आकाशी ही कान भी और शब्द भी सब आकाश में रहते और आकाश एक ही है सर्वव्यापक है दूर तक फैला निराकार है यथोक्तम यथोक्तम तुल्य देश। तुल्य देश। एक देश श्रुतित्व एक देश श्रुतित्व सर्वेशा सर्वेशम जैसा कि कहा भी गया इसी आचार्य का वचन दे रहे हैं तुल्य देश श्रवणान अगर एक ही समान देश में एक ही देश में अगर कोई शब्द उच्चारण किए जाएंगे तो एक देश श्रुतित्व सर्वेशा भवती वहां मान लो बीस लोग बैठे एक वक्ता ने कुछ बोला, बोलायत्री मंत्र बोला और श्रोता समने बैठे सबको एक जैसा सुनाई देगा, अलग अलग नहीं सुनाई देगा, वक्ता बोले ओम भोर वा श्रोता दे त्रिंबक ॲसा नाही होगा गायत्री मंत्र बोलेगा तो वी सुनाई दिलेगा औरिबकम बोलेगा सुनाई दे, दे जैसाही श्रवण होगा क्यूकी वोल राकाश म सबके कान इसी आकाश में उसका शब्द भी इसी आकाश में सबको एक ही सुनाई देगा तिंगम लिंगम अनावरणम चनावरणम च उपतम उपतम तो ये आकाश का लिंग है कि सबको एक जैसा सुनाई देता है एक जैसा उच्चारण होता है सबको एक जैसा सुनाई देता है इससे पता चलता है कि सब जगह एक ही आकाश अलग अलग प्रकार का आकाश नहीं है और अनावरणम से उत्तम और ये आवरण रहित है कोई बीच में पर्दा नहीं है बीच में पर्दा आ जाए तो फिर कुछ चेंज हो भी सकता है यहाँ पर्दा कुछ नहीं है सबको एक जैसा सुनाई देता है इसलिए कोई पर्दा भी नहीं है आवरण आवरण कुछ नहीं आवरण से रहित है तथा, तथा। अमूर्त्य अनावरण अनावरण दर्शनात दर्शना विभूत प्रख्यात आकाश इथे आकाश अमूर्त हैस रूप रंग आकृती कुश आहे नाही कोणी विजिबिलिटी नहीं है अमूर्त है अनावरण वाला है अनावरण देखा जाने से इस आकाश का आवरण भी नाही है कारण से विभुत्व अभि प्रख्यात आकाशस्य। आकाश का विभुत्व सबको मालूम है सर्व भारत अमेरिका रूस, चीन जापान किती देश मे सगळ्या आकाश उपलब्ध हैू है शब्द ग्रहण शब्द ग्रहण अनुमितमित्रोत्र श्रोत्रम अोत्र है श्रोत्रिय इसका अनुमान होता है शब्द ग्रहण चे जिस व्यक्ती कोद सुनाई देता है लेते हैं, कान है। एक कोब्द नाही कन एक इंद्रिय सुनने से शब्द का ग्रहण करत आहे पता चलुमान प्रमाण चेह एक शब्दात ग्रा अपरो अपरो न कि एक बहरा है।, है कान वाला बहरा नहीं एक शब्द ग्रहणाती जिसका कन ठीक है शब्द कोहण करती जो दुसरा है कान खराब है जिस ग्रहण नाही होस्मा श्रोत्रमेव श्रोत्रमेव शब्द विषय शब्द विषय इससे यह पता चला के श्रोत्रेंद्रिय ऐसी है जो शब्द विषय को ग्रहण करती है नासिका गंध को ग्रहण करती है रसना रस को ग्रहण करती है नेत्र रूप को ग्रहण करता है और श्रोत्र शब्द को ऐसे ये सिद्ध होता जाता है तो कहते हैं श्रोतराकाश योग श्रोत्राकाश योगे संबंधे कृत संयम से कृत संयम से योगो योग दिव्यम श्रोत्र प्रवर्त प्रवर्तति तो जैसा भी बताया था श्रोत्र भी आकाश में शब्द भी आकाश में आकाश इन दोनों का आधार है तो कोई व्यक्ति इस प्रकार से श्रोत्र और आकाश के संबंध में संयम करे ठीक है तो ऐसे संयम करने वाले व्यक्ति का योगी का श्रोत्र दिव्यम प्रवर्त उसका कारण दिव्य हो जाता है वो दिव्य शब्दों का ग्रहण करण्यात अर्थात सूक्ष्म शब्द औरंगाची अपेक्षा अधिक पकडले इतर अर्थ करण्यास इतर अर्थ मानले ठीक फिर लोक अतिक्रमण करेगे सांगा दिव्य स्रोत हो गुना मे बैठकर के शब्द भी सुनिगाय काढ पकडे पुना मे बैठक भोपल के शब्द नाही सुन सकता मुंबई केरे आम आदमी पचायको डेड सो सुना सो सुनांबा श्रोत्र और आकाश मे संयम करण्याचे दिव्यम श्रोत्रन की सुनने क्षमता बढ जाती है। और वम आदमी सुनलेत बिसव सूत्र काय आकाश गो क संबंध संयमा संयमापेश आकाशगमनं आकाशगमनं भाष्य त्र आकाशमनावकाशदानात काय कायस्य तो कहते हैं जहां पर यह शरीर है वहां आकाश भी है आकाश तो सभी जगह जहां शरीर है हमारा वहीं पर आकाश भी है दोनों घट्टे हैं क्यों है इसलिए है कि तस्वकाशदाना आकाश शरीर को टिकने की जगह देता है अवकाश देता भी तुम टिक जाओ आकाश नहीं हो तो टिकेगा कहा टिक नहीं पाएगा शरीर उसको रहने के लिए कोई स्थान चाहिए वो स्थान ही तो आकाश है आकाश ने उसको स्थान दे रखा है शरीर को टिकने के लिए इस प्रकार से शरीर और आकाश दोनों साथ साथी तेन संबंधा तेन संबंध प्राप्ति प्राप्ति तो उस शरीर के साथ जो आकाश का संबंध है वो है प्राप्ति अर्थात संयोग आकाश और शरीर का संयोग है दोनों एक साथ ही एक ही जगह आरोप जुड़े हुए आसपास आस पास, पास तत्र तत्व संयम कृत संयम जित लब्ध्वा तो कहते हैं कृत तयम इन दोनों के संयोग में आकाश और शरीर का जो संयोग हुआ ना जहाँ संयम सेयम संयम करके जीतवा उस पर विजय प्राप्त करके तत्म उस संबंध पर विजय प्राप्त करके तत्म जीतवाघुसु व तूल आदिशु जो छोटे छोटे रुई आदि हल्के हल्के पदार्थ है हल्के हल्के रुई कॉटन थोड़ी सी हवा दी उड़ जाती है हवा में ऐसे हल्के हल्के तूल आदिशु और अपरमाणु और परमाणु तक इतने छोटे छोटे सूक्ष्म द्रव्यों में समापत्ति में उसमें समापत्ति लगा करके प्राप्त करके जित संबंधो हो लघु इनके संबंध को जीतने वाला व्यक्ति हल्का हो जाता है परमाणु में समाधि लगाएगा रुई जैसे हल्के हल्के तिनको में लगाएगा घास के तिनको में लगाएगा छोटी छोटी चीजों में समापत्ति लगाएगा और फिर वो उसके संबंध को जीत लेगा और खुद भी हल्का हो जाएगा होगा पता नाही बिखरा अनुवाद करच्य जले जले पाहरती जे हलका होयगा तो जले फिर जल के उपयर नदी केभ्या विहरती बस फे ॲसे चलेगा जे जमीन आर पाव चे पाणी के ऊर पालेग कॅसे चले तथा तू तूर्ण न तो नाभी तंतुमाशात हलका हो चुका हो ना हलका होग एक पाणी पाव चे पाव चे हलका पश्चात पूर्ण नाभी तंतु मात्रे पूर्ण नाभी कहते मकडी कोसकी नाभी ऊन निकल धागा निकलता नाभी धागा निकलता है, वो है धागा मकडी पूर्ण तंतुते पूर्ण नाभी भी कहते, हैं। भी कहते तो उस मकडी के तंतु मात्र मे जले मे विहित्य गोम कर मकडी के जामे गे हल होश्मी विहृत सूर्य की रश्मी पहुंच जाय सूर्य की किरण को पकड के ऊपर चढ जायगा तो, तो यथे श्टं, यथे श्टं, आकाश गती आकाश गती अस्थिपावती, अस्थिपावती। तो आकाश में जहां इच्छा होमेगा हलका जहा इच्छा होणार चल दे जची नाही दिगा बैठती नाही प्राणी पाणी चलती उसका शरीर हलका है। वो चल सकती है। उसका जो वॉल्युम है ना शरीर का व हलका हो विशिष्ट क्रिया जे प्राणायाम करते ना ॲसा कुठे क्रिया करती होती शरीर हलका होता होगा उस चल सकतीय पर साठ किलो का आदमी कितना खिचे कित संयम करे साठ किलो वजन तो पनी सांभाळ सकती ना डोबेगे नाही इसलिए मनुष्य के लिए लागू नहीं, नहीं पड़ता है और कोई प्राणी तो जैसे चिपकली भी चिपक जाती है उल्टी छत पे तो उसका एक सिस्टम है कोई साइंस का लॉक है जिसके आधार पर ऐसा होता है तो मनुष्य के शरीर में ऐसा कोई साइंस का कानून है तो बताओ वो कैसे अपने शरीर को हल्का कर लेता है उसका सारा भार कहा चला जाता है वो किसके सारे टिकता है ग्रेविटेशन फोर्स तो उसको खींचेगी तो इस प्रकार से मनुष्य पर यह ठीक से लागू नहीं होता विचारणीय पक्ष मेते हा कोक करेगा की साहेब मी आकाश मे उड के दिखा सकता ठीक आहे दिखादू हा मन लोक वैसे ये तीस सर्व बत्तीस पैतिस सर्व हो गेस हो गे, बार बार बोलते बोलते सुनते सुनते आकाशगमन करले तो उत्सव संस्कार तो बनही जा संस्कार बन जा आकाश मे उडता बार बार बोलते सुनते बोलते सुनते पढ़ते पढ़ाते संस्कार बन गए की व्यक्ति आकाश में उड़ता है अब वो कैसे उड़ता वो तो दिखा नहीं कभी फिर भी वो उड़ने का संस्कार बन गया और उसका परिणाम ये हुआ कि स्वप्न में तो तीन बार मैं भी उड़ चुका हूं <laughs> आकाश में तीन बार अब तक तीन बार आकाश में उड़ चुका हूं क्योंकि इसका संस्कार बन गया तो मैं क्या करता स्वप्न में ऐसे पांव लंबे करके और ऐसे बैठ जाता था और जोर लगात जोर लगात उडना श्रु हो उडता जा उडते चल पडता मुाऊट लग्ता अरे भाई हे ब्रेक तर ही नाही कै टायगे क्या होगा फे जे मे जोर लगा ऊपर उठने केले फे उलटा जोर लगा भाई नीचे उतरू नीचे उतरू धीरे धीरे धीरे फेर नीचे आ गए। तो तीन बावप्न मे चुका स्वप्न मे कल्पनाही होती काल्पनिक तो हो सकता है बाकी शरीर सहित जागृत अवस्था में उड़ दो ये अभी जचा ठीक है जी सूत्रार्थ सुनिए संयम आप संबंध शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से लघु तूल हल आदि वस्तुओं में छोटे छोटे पदार्थों में समापत्ति समापत्ति लगाने ऐसी मन को एकाग्र करने ऐसी आकाशगमन व्यक्ति आकाश में उड जाता है यह सूत्रार्थ होतृत्ता बहिरकल्पिता वृत्तीर्महाविधे क्षय क्षय भाष्यम शरीर शरीर बहिर, बहिर् बहिर्नसो मनसो वृत्ति लाभ हो वृत्ति लाभ विदेहा विधे नाम लाभ धारणा तो ये विदेहा नाम की एक धारणा है उसमें क्या है शरीर बहिर मनसो वृत्ति लाभ हो शरीर से बाहर मन को कहीं पर स्थिर कर देना मन को टिका देना जैसे हमने धारणा के प्रसंग में शुरू में बताया था कि हमने कोई मोमबत्ती जला ली दी, कोई दीपक जला लिया फिर उसकी लोह को देखते रहे कुछ देर तक और अपने मन को वहां टिका दिया तो ये ये धारणा है इसको विदेहा नाम की धारणा बोल सकते है शरीर से बाहर मन को एक जगह टिक, टिका देना केंद्रित कर देना स्थिर कर देना ये विदेहा नाम की धारणा है चलो ये तो ठीक हो सकती है फिर आगे कहते हैं सा यदि यदि शरीर प्रतिष्ठा शरीर प्रतिष्ठा मनसो मनसोर भवति सा, सा कल्पिता उच्यते यदि मन तो शरीर में है और वृत्ति बाहर हमने बांध दी मन की उसको एकाग्र कर दिया शरीर से बाहर को दीपक की बत्ती आदि लो आदि में तब इसको कल्पिता नाम से कहा जाएगा तो विदेहा भी है और कल्पिता भी है मन शरीर में और उसको केंद्रित किया हमने शरीर से बाहर ये कल्पिता नाम की विदेहा धारणा होगी खुले उन्द्र है आखिर खुले उन्द्र आंखें तो खोल के रखनी पड़ेगी तभी मन को वाणिका पाएंगे वो दीपक दी आदि को देखेंगे आंख खुले रखेंगे और मन को नेत्र के माध्यम से वाटिका देंगे ठीक है अब आगे चलते हैं या तो या तो शरीर शरीर निरपेक्षा निरपेक्षा बहिर्भूत बहिर्भूत मनसो मनसो बहिर्वृत्ति बहिर्वृत्ति सा खुद सा खु अब कहते हैं जो वृत्ति शरीर निरपेक्षा शरीर के बिना ही अर्थात बहिर्भूत से मनस है मन भी शरीर से बाहर अब वो तो हो वो नहीं पाएगा संभव नहीं है दर्शन में एक स्थान पर कहा है कि ये जो हमारा मन है इसके बहुत सारे काम है संकल्प विकल्प स्मरण दुहा आदि, आदि इन सारे कार्यो में एक कार्य है शरीर को धारण करना शरीर को ठीक ठाक स्थिर रखना यह भी मन का एक प्रयत्न है एक कार्य यदि शरीर में से मन बाहर निकल गया तो शरीर धारण नहीं कर पाएगा और वो शरीर धड़ाम से गिर पड़ेगा जैसे कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसका मस्तिष्क जो पिछला भाग है वो नियंत्रण में नहीं रहता और नियंत्रण में न रहने के कारण वो लड़खड़ाने लगता है और ज्यादा शराब पीले ज्यादा नशा चढ़ जाए तो गिर पड़ता गिर पड़ता जैसे शराबी शराब पी करके में हो जाता है मन पर उसके नियंत्रण नहीं रहता इसी तरह से यदि मन शरीर से बाहर निकल गया शरीर छोड़कर तो भी शरीर गिर पड़ेगा यह संभव नहीं है, कि जो मन है वो शरीर से बाहर निकल जाए और फिर बाहर ही हम उसको कोई धारणा बना दे ऐसा, ऐसा संभव नहीं लिख दिया कर रहे हैं तो जो शरीर से बाहर है मन और उसको बाहर ही रोक देना किसी स्थान पर धारणा बना लेना ये अकल्पिता वृत्ति है अकल्पिता नाम की ठीक हो गए मन शरीर में रहे और बाहर रोके तो कल्पिता और मन शरीर से बाहर निकल जाए और बाहर ही रोके तो अकल्पिता कितना हुआ यहाँ पे भी एक पीछा क्या शक्ति ने जीवन हाँ जीवन एक बताया था इस, इस योगदर्शन में भी आया था जीवन को धारण करना भी चित्त का एक कार्य है अपरिकृष्ट धरना उसका तत्कल साधय साधय अकल्पिताओं अकल्पिता महाविधे महाविधे तो योगी लोग क्या करते हैं पहले कल्पिता धारणा बनाते हैं ठीक है शरीर मन मन शरीर में और धारणा बाहर ये कल्पिता थी तो योगी लोग कल्पिता धारणा बनाते हैं मन को अंदर रख करके धारणा बनाते हैं करके महाविधे वो बनाते, बनाते। महाविदेहा वो, महा वो विदेहा थी महाविदेहा कल्पिता जो है विदेहा और अकल्पिता महाविदेहा फिर वो शरीर से बाहर निकाल के मन को बाहर ही रोकते इस तरह से करते हैं? पर योगिना, जिसकी सहायता से उस महाविदेहा अकल्पिका वृत्ति की सहायता से या धारणा की सहायता से योगिना योगी लोग पर शरीरानी आविशंति दूसरों के शरीरों में प्रवेश करते हैं सारी गड़बड़ चल रही न तो पर शरीर अवेश कोई समझ आ रहा है वरणा शरीर से मन को बाहर वहां की समझ में समज नाही आहगा है। हैत्र सूत्र में है? मे केवल शब्द है अब्दो अब का करू या तो दुसरा अर्थ करेगे या अर्स्त करेगे कुठ करेगे हो सकता सूत्र ठीक बघे आगे देखते ततश्च ततश्च धारण आता हा प्रकाश यद कर्म प्लेश विपागत्रयं विपागत्रयं रजस्तमो, मुलं रजस्तमो मुलं तस्यचा तस्यचा शयोग शयोग तत उस धारणा से अब धारणा की जो व्याख्या व्यासभाष्य में की गई ये गड़बड़ पर जो सूत्रकार कह रहे हैं कि उस धारणा से प्रकाश का आवरण क्षय होता है तो वो तो सीधा सीधा शब्दार्थ ठीक है, है पूछेगा ना कि ये बहिर्कल्पिता वृत्ति ये क्या है ये महाविदेहा क्या है फिर कुछ तो उसकी व्याख्या बदलनी पड़ेगी कुछ इस तरह से करनी पड़ेगी पर यह व्याख्या तो भाष्य वाली तो ठीक नहीं इसलिए गिलावट प्रतीत होती है खैर अंतिम वाक्य का अर्थ करेंगे जो मैंने अभी पढ़ा ततचारणा उस धारणा से प्रकाश प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्व जो बुद्धि चित्ता पदार्थ है जो प्रकाशात्मक है सत्य प्रधान है बुद्धि भी सत्य प्रधान है चित्त भी सत्य प्रधान है इंद्रिया भी सत्य प्रधान है ये सारी चीजें अंतकरण जितने भी है बाह्यकरण सब सत्य प्रधान तभी ये हमको सांसारिक कार्यो में ठीक ठीक व्यवहार करवा सकते हैं शुद्ध कार्य करा सकते हैं और मोक्ष प्राप्ति भी करा सकते हैं अगर ये सत्व प्रधान न होते अच्छा काम करते ना मोक्ष होता इसलिए ईश्वर सत्य प्रधान बनाय ताकि हमारा पिछला कर्मो का फल भी ठीक से भोग ले, आगे नये अच्छे कर्म करले मोक्ष जिसमे सत्वगुण की, की मात्र अधिक होती सत्वगुण का मटेरियल जो है जिसमे ज्यादा होता हैर प्रभाव अच्छा होता है हमको सुख देता शांती देता आनंद देता है उत्साह देता है शुभ कर्म मे प्रेरित करता है बुराई चे बचात सत्व प्रधान पदार्थ उसको बोलते सत्व एक परमाणू काम है सत्व गुण प्रजुगुण दुसरा हैगुण तीसरा है। तीनो का स्वभाव अलग अलग डिफरेंट है सत्व का प्रभाव अच्छा है तो जो प्रकाशात बुद्धिसत्व है सत्व प्रधान बुद्धि चित्र आदी पदार्थ है आंतरिक अंतकरणकाश कर्म विपाक त्रयम क्लेश कर्म और विपाक ये तीन प्रकार के विपाक वाला जो आवरण है जो रजस्तमो मूलम रजोतम कारण वाला है रज के कारण रजतम के कारण जो क्लेश कर्म विभाग रूपी जो आवरण है तस्वती उसका क्षय हो जाता है वो कमजोर पड़ जाता है तो ये तो ठीक है योगाभ्यास से काम क्रोध लोग क्लेश अविद्या कम होते कर्म भी अच्छे हो जाते हैं सकाम कर्म कम होते जाते हैं निष्काम कर्म बढ़ते जाते हैं और फल भी अच्छा होता जाता है सुख मिलता जाता है दुःख छूटता जाता है मतलब ये सिद्धांत तो ठीक है इसमें कोई आपत्ति नहीं प्रश्न तो ये है कि जो अकल्पिता वृत्ति बता रहा है उससे ये फल मिलता है कि नहीं मिलता ये विचारने की बात जब तक वो विदेहा महाविदेहा वृत्ति का पता न चले तब तक कारण कार्य सामान जोड़ नहीं पाएंगे बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा जब शरीर से बाहर मन को टिकाएंगे तो वो वृत्ति जो होगी महाविदेहा नाम की वृत्ति होगी तथा उससे प्रकाश आवरण क्षय उससे प्रकाश को ढकने वाला जो राजसिक तामसिक जो आचरण है व्यवहार है उसका क्षय होगा बुरा अटती जाएंगे इस तरह से चवालीसवा सूत्र स्वरूप स्वरूप सूक्ष्म अन्वाय, अर्थवत्व अर्थवत्व संयम संयम विजय प्राप्त करेंगे कितनी बढ़िया सिद्धि बहुत अच्छी सिद्धिवाद्यावाद्या शब्दाद शब्दा विशेषा सहकारिदी सह आकारादि होना चाहिए तो सह आदि हो जाएगा अच्छा सह आकारादिरादि धर्म धर्म स्थूल शब्द शब्द परिभाषिका परिभाषिका अच्छा बात बे है स्थूल ठीक है दूसरा है स्वरूप तीसरा है सूक्ष्म चौथा अन्वय पांचवा अर्थवंतु ये भूतों के पांच रूप हैं और ये पारिभाषिक शब्द हैं तो स्थूल शब्द की क्या परिभाषा कोई हाँ को पार्थिव आद्या जो पार्थिव आदि शब्द आदि विशेष आ शब्द आदि जो गुण है इनके पृथ्वी के शब्द आदि जो गुण है वो है विशेष गुण सह आकार आदि भी धर्म उनके आकार आदि धर्मों सहित उनका मोटाई गोलाई साइज जो भी है आकार प्रकार उन सब धर्मों सहित ये स्थूल शब्द से परिभाषित किए जाते हैं इनका नाम है स्थूल तो भूतों का जो पहला रूप है स्थूल रूप वो है उनका साइज गोलाई मोटाई चौड़ाई लंबाई और उनके मुख्य गुण शब्द आदि अब देखा जाए तो सिमिट्री के हिसाब से पृथ्वी के साथ गंध होना चाहिए शब्द होना चाहिए तो उसको भी हम अपना बदल सकते हैं हुआ से पार्थिव आदि गंध आ ऐसे पृथ्वी आदि पदार्थों के जो गंध आदि विशेष गुण और उनके साइज गोलाई है ये सब मिलाकर के भूतों का पहला रूप हुआ जिसका नाम है स्थल ठीक है ये एक हो गया पांच में से प्रथम रूप प्रथम रूप ये भूतों का पहला रूप हुआ रूपं उष्णता सर्वतो आकाश आकाशब्दन स्वन उसे द्वितीयम जो दुसरा रूप का, जो की स्वरूप शब्द स्वरूप शब्द से कहा जाता है, है? है, है। पहिला जो स्थूल था विशेष गुण था दूस ॲसे दो भेद करते विशेष गुण जो ते साईज लंबाई चौडाई मोठा और गे विशेष गुण पृथ्वी अब जो दूसरा है सामान्य मूर्ति भूमि पृथ्वी का भूमि माने पृथ्वी पृथ्वी का जो सामान्य गुण है ठोस मूर्ति माने ठोस सॉलिड तो पृथ्वी सॉलिड है ठोस है स्नेहो जलम जल स्निग्ध है लिक्विड है ठीक है फिर वहनी है उष्णता अग्नि जो है वो गर्म है ये उसका सामान्य रोग है दूसरा वायु हो प्रणामी वायु हो चलती सर्व तो गतिर आकाश है आकाश सर्वव्यापक है ये इनका दूसरा रूप हुआ भूतों का तो जो व्यक्ति पहले रूप को भी समझ लेता है दूसरे को भी समझ लेता है तीसरे को चौथे को पांचवे को सबको समझ लेता है वो भूतों को जीत लेता है आगे बताएंगे तो दो रूप हो गया इस दूसरे रूप को सूत्र के स्वरूप शब्द से कहा जाता है ये उसका पारिभाषिक अर्थ हुआ स्वरूप जो शब्दा है विशेष गुण है व प्रथम रूप था समान्यो विशेष है शब्दादी गंधादि इस प्रकारे तथा चोक्तम एक समन्विता नाम समन्विता नाम एशाम एशाम धर्म मात्र धर्म मात्र व्यावृत्ति रीति व्यावृत्ति रीति तो ऐसा ही कहा भी गया है एक जाति समन्विता एक जाति में जो सारे समन्वित हैं सम्बद्ध है एक जाति में एक कैटेगरी में जो गिने जाते हैं वो जाती है भूत जाति पांचों के पांचों भूत कहलाते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पंच महाभूत इनको भूत स्थल भूत या महाभूत भी कहते हैं तो ये सब एक ही कैटेगरी में एक जाति में समन्वित होते हुए का एसा इनका धर्म मात्र व्यावृत्ति इनकी जो पृथकता है व्यावृत्ति पृथकता वो धर्म मात्र से ही जानी जाती है जैसे आजकल की मॉडर्न साइंस में हम उदाहरण देते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन दोनों का अंतर आप कैसे पहचानते उनकी प्रॉपर्टी से उसी प्रॉपर्टी से तो पता चलता है ये इलेक्ट्रॉन है प्रोटोन इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है प्रोटोन में पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज से ही पता चलता है वो वही चार्ज का नाम यहाँ धर्म प्रोटोन भारी होता है प्रोटोन भारी होता है इलेक्ट्रॉन हल्का होता है तो इस प्रकार से उनके गुणों की भिन्नता से वो दो पर, पार्टिकल्स अलग अलग पहचाने जाते हैं ऐसे इनमें भी गुणों की भिन्नता है पृथ्वी ठोस है पानी द्रव है अग्नि गरम है वायु चलती रहती है इन इन भिन्नताओं के कारण ये पृथक पृथक पहचाने जाते हैं और वैसे भूत जाति में सारे ही सबका नाम भूत ऐसे ही उनका पार्टिकल सबका नाम इलेक्ट्रॉन का भी पार्टिकल नाम है प्रोटोन का भी न्यूट्रॉन तरह Sorry, जी मुला विशेष शब्द से चे लंबाई, चौडाई गोलाई मोटाई ये गुण लेने चाहिए प्लस विशेष गुण गंध ये पृथ्वी का विशेष हो गया ठीक है और जल का विशेष गुण लिया जाएगा रस अग्नि काय रूप वायु का स्पर्श आकाश का शब्द विशेष श्रम का तो ये स्थूल शब्द से ये बात कहेगी भूतों का पहला रूप हो गया स्थूल तो स्थूल के अंतर्गत ये विशेष चीजें रहेंगी जो उनके विशेष विशिष्ट गुण है अब कुछ सामान्य गुण भी हैं, जैसे पृथ्वी ठोस है सॉलिड है ये उसकी अपेक्षा सामान्य है विशेष गंध की अपेक्षा ये सामान्य गुण विशेष गुणो की एक लिस्ट हो की दूसरी लिस्ट हो गे समान्य गुणो का पहला रूप स्वरूप ना कम महत्वपूर्ण जो अधिक महत्वपूर्ण जो कम महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है गंध गुण विशेष मे गेले पृथ्वी का और पृथ्वी का उसकी तुलना में कम महत्वपूर्ण है ठोसपन उसको दूसरी लिस्ट में ले लिया वो स्वरूप शब्द का जल का जो रसगुण है वो अधिक महत्वपूर्ण है और उसकी अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है लिक्विड होना तो लिक्विड वाले को सेकेंड लिस्ट में ले लिया और रसगुण को पहली लिस्ट में ले लिया ऐसे सबका लगाते जाइए ठीक है ये हो समान्य का विशेष शब्दाधी विशेष चलिया हो तथा चोकता होता अगला लक्ष समान्य विशेष समुदाय समुदाय द्रव्यम द्रव्यम अर्शन चल रहा है इस दर्शन में जो द्रव्य है द्रव्य की परिभाषा हे हैस्य और विशेष दोन का समुदाय होता है दोन कोणत्या द्रव्य पहा जाता है अकेले विशेष को अकेले सामान्य गुण है सब चीजों का कॉम्बिनेशन इकट्ठा करके उसका नाम द्रव्य है तो जैसे पृथ्वी द्रव्य हुआ तो इसमें विशेष गुण भी आएंगे सामान्य गुण भी आएंगे यानी पृथ्वी ठोस भी है और गंध गुण वाली भी है इन सबको मिलाकर के वो पृथ्वी द्रव्य कहलाएगा जल लिक्विड भी होना चाहिए सॉफ्ट होना चाहिए लिक्विड होना चाहिए उसमें रस गुण होना चाहिए इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन का नाम जल द्रव्य है ऐसे हरेक द्रव्य को समझते जाएंगे दुष्ट हो ही समूह दुष्टो ही समूह अब जो समुदाय शब्द का प्रयोग किया सामान्य विशेष समुदायों सामान्य और विशेष का समुदाय कॉम्बिनेशन संग्रह संगठन अब थोड़ा संगठन या समूह के बारे में थोड़ा बोलते हैं कहते हैं दुष्ट समूह समूह समुग जो है वो दो प्रकार का है अवय अनुगत अवयव अनुगत शरीरम शरीरम वृक्षो वृक्षो युद्धम वनम किति तो एक प्रकार का समूह ऐसा है जिसमें भिन्न भिन्न अवयवों का जो भेद है वो छुप जाता है अलग अलग अवयव पृथक पृथक प्रतीक नुपे अवयव काय समूह है का समूह है जे उदाहरण हाथी पाठ भी, है, भी, है, भी है, कान भी नाग भी है, सारे सारे अवयव हटे कटे अलग न दिस मे ॲसे गुथे हुए है अलग अलग अवयव होते सब आपल्या ॲसे गुथे है कि अलग अलग तो एक तरह का समूह ही है ये भी अनेक अंगों का समूह है शरीर ऐसे ही वृक्ष वृक्ष में भी तना है डाली है पत्ते हैं, शाखा है जड़े हैं, फल हैं, फूल हैं, सब कुछ है इसके भी अवैध आपस में ऐसे गुछे हुए शरीर की तरह से तो जिसमें अवयवों का भेद छुप गया है वो है प्रत्यक्ष अनुभता ऐसा ऐसा समूह तो उसके दो उदाहरण दिए शरीर और वृक्ष फिर कहते हैं यूथम वनमिति यूथ करते हैं एक ग्रुप पचास जवानों का एक ग्रुप है सेना की एक टुकड़ी है जिसमें पचास सैनिक है तो वो को जब इकट्ठा करते हैं तो एक ग्रुप दिखता है फलानी रेजिमेंट गोरखा रेजिमेंट इस तरह से जबकि उसमें 50 मेंबर्स है तो पचास उसके आगे अलग अलग दिखते हैं अलग अलग दिखते हैं और अलग अलग कर भी सकते हैं पांच सैनिक ईस्ट में भेज दिए पांच सैनिक वेस्ट में भेज दिए ठीक है तो अलग अलग भी किए जा सकते हैं और है भी इकट्ठे ग्रुप में तो ये दूसरे ढंग का समूह है जिसके अवयव अलग अलग दिखते हैं अलग अलग हो भी सकते हैं और वृक्ष के ना तो दिखते हैं अलग अलग न हम काट के अलग कर सकते शरीर के अंग ना तो अलग अलग दिखते है ना हमको काट के अलग कर सकते तो यूथ में ग्रुप में हम अलग अलग कर सकते हैं ऐसा ही वन वन दूसरा उदाहरण है इसमें भी अलग अलग वृक्ष होते हैं सब वृक्ष स्वतंत्र जाके देखेंगे जा एक एक वृक्ष अलग अलग दिल दिन दिव अवयव अनुगत अनुगत समूह समूह उभय उभय देव मनुष्या देव मनुष्या एक ऐसा ॲसाह होता है जिसमे शब्द अवयव प्राप्त होता शब्द जाता है, है, दो है। दोन अवयव का शब्द उच्चारण करते वी एक समूह होता शब्दो चे पता चल वन मे युथ मे शब्द पता नहीं अब जो शब्द पतता ॲसे अवयव का जो समूह है उदाहरण ही मनुष्या ऐसा समूह है जिसमें दो प्रकार के सदस्य हैं देव भी है और मनुष्य भी अब आप देव आपला स्ट्रक्चर डिजाइन ॲसा ही होता मनुष्य जे देखणा मे एक जे लागते पर आचरण चे योग्यता ज्ञान चे बुद्धी चे वर्ग बन जा मनुष्य जो उच्च स्तर केन के है परोपकारी है तयागी है तपस्वी है, है निष्कांत देव कहला तो एक ग्रुप के अंदर दो सदस्य हैं, दो प्रकार के। एक देव और एक मनुष्य हो शब्दो से ही पता चल रहा है। देव और मनुष्य शब्दो सेन भेद पता चल रावय वाला समूह व्याख्या करते समूह देवा देवा एको भागो एको भागो मनुष्य मनुष्य द्वितीय भाग द्विताग तो देवा जो देव लोग है विद्वान लोग हैं धार्मिक आचरण वाले हैं विद्यावान है वो समूह का एक भाग है और द्वितीय भाग मनुष्य और उस समूह का जो दूसरा भाग है वो मनुष्य है इस प्रकार से शब्दों से ही पता चल रहा है इस समूह के दो भाग है भ्याम एव ताभ्याम एव अभिधीये अभिधीयते समूह समूह इन दोनों को मिला करके वो समूह कहलाता है देव और मनुष्य दोनों को जोड़ करके वो मनुष्य वो समूह कहलाता है सच सच भेद अभेद भेद अभेद विवक्षित विवक्षित अब ये जो समूह होता है कहीं कहीं भेद की विवक्षा होती है कहीं कहीं अभेद की विवक्षा होती है क्षा का अर्थ है वक्तों में इच्छा बोलने की इच्छा कहीं व्यक्ति अलग भावना से बोलता है कहीं अलग भावना से बोलता है तो जैसी उसकी बोलने की इच्छा हो उस तरह से वो बोलता है उसको विवक्षा कहते हैं तो कहीं तो इस समूह की व्याख्या जब करेंगे तो व्यक्ति भेद विवक्षा से बोलेगा कभी अभेद विवक्षा से बोलेगा उदाहरण दे रहे हैं आगे आमरा वनम आमरा वनम ब्राह्मणा नाम संघ ब्राह्मणा नाम संघ अब यह भेद विवक्षा है आमरा नाम अलग कह दिया वनम को अलग कह दिया यहां आम के वृक्षों का एक वन है आम के वृक्षों का यह अलग कर दिया और वन शब्द को अलग कर दिया ष्टी लगा दी और भेद विवक्षा हो गई आमों का वन ठीक है ब्राह्मणों का संघ ब्राह्मण शब्द अलग कर दिया संघ तो ये भेद विवक्षा है मतलब विग्रह करके बोलना और जब अभेद विवक्षा होगी तो समास करके बोलना वो आगे लिखा है आम्रवनम, आम्रनम ब्राह्मण संघ ब्राह्मण संघ अब आम्रवनम में आम्र और वन का समास कर दिया तो जैसे आम का वन हैन आम है।, आम है आम्र, वन है। आम्र वनम अस्थि और ब्राह्मण संघ अब यहां ब्राह्मण और संघ सबको एक ही बना दिया ब्राह्मणों के समुदाय का ही नाम ब्राह्मण संघ है तो इस शब्दावली में पृथकता नहीं दिख रही है और ब्राह्मणों का संघ है और आम्रो, आमों का वन इसमें भेद दिख रहा है आम अलग चीज है और वन अलग चीज है ऐसा प्रतीक होता है, है केवल शब्दों से तो ये केवल अलग अलग स्टाइल से बोला जाता है केवल इतना नहीं समझा रहा है।, है वो समूह ये के बारे में मूल चर्चा क्य बैसि अभि इनको भूतो का तीसरा स्वरूप बतूह की चर्चा आयगी इसि सारी भूमिका बना रूह शब्द की भूमिका बना रे आगे व्याख्या करणारी भूतो के स्वरूप की चलि येत होली सन तिथो युद्ध सिद्ध सिद्ध अवयवो अवयो अयुदिद्ध अयुद सिद्ध अवयश्य अवय तो ये कहते हैं सपुन द्विविधो जो संघ जो समूह है वो फिर दो तरह का है एक है युद्ध सिद्धावय दूसरा है अयुद्ध सिद्धावय तो युद्ध सिद्ध उसको कहते हैं जिसके अवयवों का भेद भेद हो सकता है, अवयव अलग अलग जा सकते हैं। वो है? वो और जिसके जाव अलग नहीं कि जा बी बाई इस उदाहरण देते युद्ध सिद्ध अवयव युद्ध सिद्ध अवयव समूह समूह वनम संघ संघ ये दो ऐसे समूह हैं जिनके अवयवों को अलग अलग किया जा सकता है वन में सौ वृक्ष है एक वृक्ष को काट दो बाकी वन खड़ा रहेगा ठीक ठाक उसका एक अवय अलग कर दिया वो अलग हो सकता है ऐसे ही संघ है जो ग्रुप है पचास सैनिकों का पांच सैनिक पूर्व में भेज पांच सैनिक दक्षिण में भेज दिए बाकी खड़े ठीक ठाक चालीस बचे में उनके अवयव अलग अलग किए जा सकते हैं ये हो गया समूह अब दूसरा अयुत सिद्धावय अयुत सिद्धावय संघात संघात शरीरम शरीर परमाणु रीति परमाणु इनको तो यहाँ परमाणु के लाना था इसीलिए सारी भूमिका बना है गोम के यहाँ लाना था तो अयुत सिद्धावय जो संघात है जिसके अवयव अलग अलग नहीं किए जा सकते अगर अवयव अलग किए तो वो चीज ही नष्ट हो जाएगी फिर वो बचेगी नहीं तो उसके उदाहरण दे रहे हैं शरीरों को हम शरीर का हाथ काट के अलग नहीं कर सकते कान काट के अलग नहीं कर सकते नाक काट के अलग नहीं कर सकते अगर काट दिया तो शरीर थोड़ी बचेगा फिर तो बिगड़ जाएगा बेकार हो जाएगा वो पूरा शरीर नहीं माना जाएगा तो शरीर ऐसा ही एक उदाहरण है जिसके अवयव अलग नहीं किए जा सकते और है अवयवों का समुदाय वृक्ष भी ऐसा ही है जिसके शाखा पत्ते टहनी डाली फल फूल अलग नहीं करने चाहिए और ऐसा ही तीसरा उदाहरण है परमाणु तो पृथ्वी का जो एक कण है पृथ्वी परमाणु जल का एक कण है सूक्ष्म जलीय परमाणु वो अयुत सिद्ध भेद अवयव अनुगत समुदाय ये भूतों का तीसरा रूप अभी बताएंगे यहां लाना था इसलिए सारी चर्चा की तो तीसरा है परमाणु सिद्ध अवयव अयुद्ध सिद्ध अवयव भेद अनुगत अनुगत समूहो द्रव्यम समूहो द्रव्यम पतंजलि पतंजलि <pedanjalilusa> सूत्रकार पतंजलि की दृष्टि में पतंजलि महाराज की दृष्टि में जो द्रव्य का परिभाषा है वो है अयुद्ध सिद्ध अवयव भेद अनुगत समूह वो ऐसा समूह है अवयवों का जिसके टुकड़े अलग नहीं किए जा सकते वो कम्बाइंड रहने चाहिए तभी वो वस्तु का स्वरूप बनेगा ऐसा पतंजलि महाराज कह रहा है तो कहते हैं एतत इत्युक्तम। एतत इत्युक्तम। तो यह स्वरूप नाम से कह दिया गया द्वितीय द्वितीय जो रूप था भूतों का दूसरा रूप मतलब कोई पार्थिव परमाणु है वो इसका दूसरा रूप होगा उसको तोड़ना नहीं चाहिए तोड़ के हम कर देंगे तो फिर वो परमाणु तो नष्ट ही हो जाएगा तो इसको स्वरूप नामसे दूसरा रूप हुआ पार्थिव परमाणू तक पहिला पहिला क्या विशेष गुण गंध आदी और उसकी साइज लंबाई चौडाई मोठा विशेष गुण तो आगे प्रथम रूप भूतों का स्थूल नामसे सामान्य थास आहे और जो एक एंटिटी है एक अस्तित्व है परमाणु का पार्थिव परमाणु ये भूतों का दूसरा रूप है अब तीसरा पढ़ते हैं सूक्ष्म का तीसरा रूप कौन सा है जिसे सूक्ष्म नाम से कहा है सूत्र में तो उसकी व्याख्या करते हैं तन मात्र भूत कारण अब पार्थिव कर्ण का जो और कारण है तन मात्र घ त्रा ये तीसरा रूप है पार्थिव परमाणु से और नीचे चले गए सूक्ष्म का कारण है वो तृतीय रूप है सूक्ष्म नाम से कहा गया तस् एक अवय अवय परमाणु परमाणु सामान्य विशेषात्मा सामान्य विशेषात्मा अयुत सिद्ध अवय एतत उत्त कारण है वो भूतों का कारण है वो तीसरा रूप है सूक्ष्म अवयव परमाणु है तो परमाणु तो किसका अवयव है तैयार यहां तस्कार तनवात्रा नहीं करेंगे यहां तस्कार करेंगे भूत भूत पृथ्वी भूत एक अवय परमाणु पृथ्वी भूत का जो एक अवय है वो तो है परमाणु ये तो हो गया द्वितीय रूपम और तृतीय रूपम यहाँ से चलेगा की सामान्य विशेषात्मा जो सामान्य और विशिष्ट गुणों वाला है हर वस्तु में कुछ समानता होती है कुछ विशेषता होती है तो हर वस्तु सामान्य विशेषात्मा है सामान्य और विशेष स्वरूप वाली विशेष गुणों वाली तो जो अन्य विशेषात्मा इस तरह का है स्वरूप वाला अयुत सिद्ध अवयव भेद अनुगत समुदाय जो पार्थिव तैयारी जिसके अवय पृथक पृथक नहीं किए जा सकते तन्मात्रा के भी अवयव है वो भी अनेक अवयों का संघात है तो जिस तनमात्रा के अवयव अलग, अलग अलग नहीं किए जा सकते वो अनेक अवयों का समुदाय रूप जो तन्मात्रा है तीसरा द्रव्य समूह एवं वो समुदाय भूतों का तीसरा रूप जो की सूक्ष्म नाम से कहा गया है तो गंध तनवात्रा भूतों का तीसरा रूप हुआ पृथ्वी भूत का अब तीनों को सुनिए पृथ्वी भूत का पहला रूप हुआ स्थल जिसमें गंध गुण आएगी और उसकी मोटाई लंबाई चौड़ाई आदि आकार आदि ये आएगा दुसरा भूत का दूसरा रूप आयगा जिसमे सामान्य गुण है, हैोसपन और परमाणु जो परमाण तत्व है पार्थिव परमाणु दूसरा रूप होग तीसरा रूप हुआ, पार्थिव परमाणु का कारण द्रव्य गंध तनमा तीसरा रूपे एवम सर्वाणी तनमाणि सर्व तनमाणि हे तृतीय ॲस ही सभी को तीसरा रूप समजले ना तो जल की तनमान जल भूत रूप ही भूत का तीसरा रूप हुआ हायु की तनमा स्पर्श तनमायुभूत का तीसरा रूप हकाश का शब्द तनमाशुत तीसरा रूप हा तो तनमात्रा एक तृतीय रूप सुख नाम से कहा गया सुंदर क्लियरली चलिएगा अथ होता नाम अथ होता नाम चतुर्थम रूपम चतुर्थम रूपम व्याति क्रिया स्थिति शीला व्याति प्रिय स्थिति शीला गुणा गुणा कार्य स्वभाव कार्य स्वभाव अनुपातीनो अनुपातीनो अन्वय शब्देना अन्वय शब्देना उक्ता तो भूतों का जो चौथा रूप है वो इस प्रकार से है जो की ख्या यानी प्रकाश ख्या क्रिया शीला प्रकाश क्रिया और स्थिति स्वभाव वाले गुणा जो तीन गुण है सतव्रजस्तमस ये भूतों का चौथा रूप है मूल प्रकृति पे पहुंच गए सतुरजतम पर क्योंकि इन्हीं से भूत पैदा हुए सतुरजतम से पैदा हुए हर चीज तो ये सत्जतम जो प्रकाश क्रिया और स्थिति स्वभाव वाले गुण है और चौथा हैं कार्य स्वभाव अनुपा द्रव्यो केुसी बनी तो दही दूध घुस अगर दही दूध निकाल देठे कपडे मेसे तंतु खिचले बचे जैसे तंतु कपड़े में घुस के बैठे हैं, ऐसे ही सत्तम भूतों में घुस कर बैठे अग्नि में जल में वायु में पृथ्वी में सभी में परमाणु सत्तम घुस के बैठे इस प्रकार से ये अन्वय शब्देन शब्द है। ये सूत्र में अन्वय शब्द से कहेगा ये भूतों का चौथा रूप हुआ सतुरेतम अथ एसाम अथ एसम पंचम रूपम पंचम रूपम अर्थवत्वम अर्थवत्वम अब इन भूतों का पांचवा रूप बतवाते हैं वो है अर्थवत्व प्रयोजन को सिद्ध करने की क्षमता कैपेसिटी जिससे जीवात्मा का प्रयोजन सिद्ध हो जाए क्या प्रयोजन था वो और और, और तो ये क्षमता है इनमें ये भूतों का पांचवा रूप ये सत्र परमाणु पंचमा भूत आदि ये जीव के पिछले कर्मों का फल भगवा सकते हैं और मोक्ष प्राप्ति करा सकते है इतनी क्षमता इसमें ईश्वर ने डाल रखी है मतलब है इसमें ईश्वर ने वो सेटअप कर दी बेसिकली थी ईश्वर ने उसको सेटअप करके हमारा प्रयोजन सिद्ध करा दिया तो भूतों में जो ये क्षमता है ये पांचवा रूप है भूतों का भोग अपता भोग अपु गुणेश अनवयिनी अनवयिनी ये भोग और अपवर्ग की सिद्धि कराना ये पांचवा रूप है जो की गुणों के अंदर छुपी हुई है तब ही हमारे दोनों काम करा देंगे इति गुणास्तमा भोग और अपवर्ग को सिद्ध कराने का सामर्थ्य वो है सत्व में और ये सत्व रजतम सब चीजों में घुस कर बैठे इसलिए सारी चीजें काम बुद्धी भी काम कि तनमा काम कि महत्व भी अहंकार भी इंद्रिया भी, सूर्य भी पर्वत भी नदी समुद्र भी सब चारे काम की है। सब मिल करुणाह तनमा तनमास बैठे भूतो मे हैर भौतिक रेलगाडी खिरपूरी हलवा मकुटर सब चुस बैठे सारी चिजे सर्वम अर्थवत सभी सार्थक आहे इनका लाभ जीवन रक्षा के लिए उपयोग करो और मोस इनका मजा नहीं लेना, मजा लिया तो जाएंगे, <laughs> मजा नहीं लेना, वो का कारण गोबंधन काय इमत्रु भूत पंच रूपेशु पंच रूपेश संयमा स्वरूप दर्शन स्वरू जयश्च प्रदुर्भवती अब कहते हैंषु उन पांचों भूतों में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पांचों भूतों में पंच पांचों भूतों के पांचों रूपों में स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत् इन पांचों भूतों के पांचों रूपों में संयम सहीम संयम करने से तस्त रूप से उस उस रूप का जैसे बताया पहला स्थूल रूप फिर सूक्ष्म ऐसे और पांचों रूपों का स्वरूप दर्शन आ जाता है वास्तव में भूतों में क्या है इनकी क्या क्या स्थितियां क्या क्या कैटेगरीज है क्या दम है वो सारा समझ में आ जाता है इस तरह से विवेचन करेंगे तो जय प्रादुर्भव थी और व्यक्ति इनको जीत लेता है। आ, फिर आपके सामने गर्मा गर्म जलेबी आ गई तो ये भूतों का रूप है और उसकी सुगंध आ गई और वो आपको खींच लेगी देसी घी गर्मा गर्म जलेबी आ गई और उसने आपको खींच लिया और आप जलेबी आ गई दोपहर में रखना। जले भी आभी सामने तीन दो और तीन बजे आपका खाने का समय नहीं है तो आप नहीं खाएंगे चाहे खीर आ जाए चाहे जलेबी आ जाए चाहे हलुआ आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए एक सन्यासी थे देहरादून में रहते थे तब हम शिवीर जाते थे में, तब वहां दर मे खीर बनात रोज ऊर प्राइवट और, और चुल्हा रखा हुथा दूध खूप सारा लतेपर मे एक बजे चे तीन बजे त यह दो से तीन एक डे घटे तक खूप रगडते खीर को घंटे तक रगडते उसको रबडी मला बारा साडे बारा भोजन कर करते थे। विश्राम आदी करीब करीत तीन बजेमातोज चत्संग केली तब तो उनकी खीर तयार होती चारे जी खीर खाय खीर बन बोल हा मेन अच्छा पिस्ता केसर वाट्या खीर बनायी दो घंटे तक रगडी आहे खूप बढिया बढ्या रबडी वारी खीर है आप खीर खाऊ की नाही स्वामी जी तो खीर नाही खायगे अरे इतकी मेहनत मेन खीर है तुम खीर नाही खाते आमने कामारा का खाने काय नाही बारा बजे खात या फे शाम कोजे खात तीन बजे तो नाही खायगे चार बजे हमको व्यायाम करणार बैठक लगाएंगे तो तीन बजे खाएंगे हम तो नहीं खाएंगे तो और रोज खीर और एक दिन भी नहीं खाते फिर क्या कहते लोग बडे पक्के ब्रह्मचारी <laughs> बडे मजबूत हो तुम खाते मी रोज इतकी मेहनत बनात खाते ही नहीं। तो खीर अगर करली गेली तो लोक भूतो परिजय नाही होई मन परिजय नाही होई इंद्रिय परिजय नाही हुई कमी फिसलते न पाच भूतो पाच रूप मे संयम करणे दर्शन होता हैर भूतो परिजय प्राप्त होती त्र पंचभूत स्वरूपाणी पंचभूत स्वरूपाणी जितवा जितवा भूतजयी भूत जयी तो इस प्रकार से पांच भूतों के स्वरूपों को जीत कर भूत जयी कहलाता ये उसकी एक सिद्धि हो गई भूत जयी तया वत्सानुसारिण्य वत्सा अनुसारिण्य इव गावो इव गावो अकल्प अनु विधाय संकल्प अनु विधायक जब ये व्यक्ति पांच भूतों को जीत लेता है पांचों रूपों में संयम करके पांचों भूतों को जीत लेता है तो भूत जयी कहलाएगा ऐसी स्थिति में तयात भूतों को जीत लेने से वत्स अनुसारिण्य एवं गावा जैसे गौ बछड़े के पीछे पीछे चलती जाती बछड़ा आगे आगे भागता है तो गाय उसके पीछे पीछे चलती जाती है इसी तरह से अस्य संकल्प अनु योगी के संकल्प का अनुकरण करने वाली भूत प्रकृतवंती भूतों की प्रकृतियां उसके संकल्प का अनुसरण करती है अर्थात वो जैसा चाहता है भूत उसके वैसे ही सहयोग करते हैं उसको फॉलो करते हैं उसके संकल्प के अनुसार तो इसका सीमित अर्थ करेंगे तो ठीक है अतिक्रमण करेंगे तो गलत हो जाएगा सीमित अर्थ यह है कि वो जैसा चाहेगा भूतों से वैसा लाभ उठा लेगा भूत तर जड हमारा संकल्प कैसे जानेंगे, तो लोग इसका उलटार करते हैं, कि हमारी जैसी इच्छा होगी हम भूतों को वैसा बना लेंगे, आप गरम गरम आ आह की नाही ठीक हो जाई हो हमारे संकल्प से अभी नहीं थंडी हो हमारे संकल्प पाणी नीचे गिरता हमारे कहणे ऊपर थोडी उड जागा करते हैं कि उस योगी की योगी संकल्प केसका सही अर्थ हे है संकल्पानुसार भूतो की प्रकृत्या होती है अर्थात सब गुण कोण चुका उसको वैसा च भूत वैसा सहयोग देता अर्थातूत लाभ हैं। अग्नि से क्या क्या लाभ लो वैसाही संकल्प करता है। जैसा वो जेसा दे सकता है, अग्नि जल पृथ्वी उसको पता है मे डक अर्मी और रहा गरमी बढ रही है, गरम लग रही है, सर दुख रहा है, चलो ठंड़े पानी के नीचे सर रख रो ठंड़ा ठंड़ा पानी डालो तो जल हमारे अनुकूल हो जायगा और वैसाही काम करेगा जैसा ॲसा अर्थ तो भूतो से योग्य लाभले सारे भूतो इच्छानुसार सहयोग करते पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनका नाम है भूत ये पंच महाभूत कहलाते हैं ठीक इनको तत्व भी कह सकते अपने आप पंच तत्व भी कहते हैं पंच महाभूत भी कहते हैं ठीक हो गया सूत्रार्थ सुन चौवालीसवाय अर्थवत्व भूतों के पृथ्वी आदि पंच महाभूतों के इन पांच रूपों में जो ये नाम बताए इन पांच रूपों संयमा संयम करणे भूत जया भूत जय नाम की सिद्धी प्राप्त होती है तो बिलकुल ठीक है, को से, से समस्या नहीं होई कि देखो साहेब मन नहीं मानता है जलेबी मुझे रही है, रह खीर मुझे घसीट रहर सोने आभूषण मुसीट रहे खिदे खरीदले फे समस्या खतम ये कोई समस्या नहीं हमारी मर्जी होगी तो हम खरीदेंगे नहीं होगी तो नहीं बाजार में जाएंगे बड़ी अच्छी अच्छी चमकीली वस्तु मिलेंगी वो हमको बसीट नहीं सकती हमारी इच्छा होगी जरूरत होगी तो हम खरीदेंगे नहीं होगी तो नहीं ठीक है ना इस प्रकार से सूत्र पैतालीस तत्व अणिमा आदि तत्व अणिमा आदि प्रादुर्भाव प्रादुर्भाव काय सम्पत्त काय है सिद्धि अणिमा अणु आठ सिद्धि मेसे एक अनिमा नम की सिद्धी है अनिमा का अर्थ आहे अणुबा होती छोटा होता साइज मे छोटा होता जे सीरियल मे दिनुमान जी कभी व खिच होता कभ छोटा होता जे छोटा होता दिमरा ट्रिक होती ॲसा करते बाकी योगी ॲसे शरीर को छोटा करच का बना परिखा हो चलो जो लिखा पडला आहे उसका अनुवाद करते जाणार ट्रांसलेशन, तो अनिमा सिद्धी हो हो का अर्थ हो है अन्न होता या छोटा होता साइज मे लगिमा बोलिये लगिमा लघुरभवती लघु भगवती तो लगिमा का अर्थ हा वघु हलका वेट कम होता अभि साठ किलो कालो काय पाच किलो काय का इतका छोटा होत हलकायगा हो होगा नाही वैसे मी अनुवाद सुनाखा बहुत सी गडबड है ये हो गया अर्थ होती हलका होता महिमा महिमा महान भगती हो महान ऐसे भगवती चौडा होता शरीर कोनुमृष्ण जीने बे विराट स्वरूप दि्रिक ती ॲसा होता महिमा कारते की वहान होता बडा होता प्राप्ती प्राप्ती अंगुली अंगुली चांद को छूलेगा इतना तीन चार लाख किलोमीटर लंखा से रहेगा ऐसा नहीं हो सकता इसीलिए हम कह रहे हैं इसमें मिलावट है। बहुत सारी बातें मिलावट गलत बातें मिक्स कर दी लोगो ने प्राकाम्या प्राकम्य सिद्धि है पाचवी पहली अणिमा दूसरी लगिमा तीसरी महिमा चौथी प्राप्ती पाचवी प्राकाम्यम का अर्थ इच्छा उसकी इच्छा का कहीं नहीं होता उसकी इच्छा सब पूरी होती की ऐसा नहीं होता कि इच्छा पूरी नसा हो। होता जो च पूरी होती कॅ क्या इच्छाए करता भूम उन अगर उसकी इच्छा हो जाए कि इस पहाड़ी में डूबकिया मारनी जैसे पानी में डूबकी मारते ऐसे पत्थर में डुबकियां मारना उसके अंदर घुसना है बाहर आना है उसके अंदर घुसना है बाहर आना है जैसे पानी में डुबकी मारते तो उसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी वो पत्थरों में डुबकियां मारेगा पानी की तरह से वशि भौतिक वशिती अवश्यच अवश्य अन्य जो किछी हैत भौतिको मे वशी होता भूत भूतो मे भौतिक पदार्थो मे सब मे कंट्रोल होता सब का कंट्रोल करता जे आपल मे नाटक दिखात मंत्र बोल मारते आग निकलतीस बस अग्नि को वश मी करून मंत्र बोल के यु मार द्या हात और आगे निकली और उसको जला के नष्ट कर दिया पसंद कर दिया ऐसा ऐसा होता नहीं तो भूत और भौतिक पदार्थों को वश में कर लेता है अन्य अवश्य दूसरों के वश में नहीं आता वो कौन था अलादीन का चिराग उस तरह का हो जाता है अलादीन का जो चिराग का उसमें भूत निकलता है जो मर्जी काम को सब कर डालता है ऐसा हो जाता है तो ये सब गड़बड़े ईशी प्रभव प्रभव अप्यय व्यूहा नाम व्यूहा ये ईशी तृत्व नाम की सिद्धि है सातवी इसका अर्थ है देशा उन भूतों का प्रभव अप्य व्यूहानाम प्रभव का अर्थ है उत्पत्ति अप्य मन विनाश और व्यूह नाम मतलब रचना मेंटेनेंस तो भूतो को बनाना, उनको करना, उनको करना, नष्ट करना इन सब का वो कालिक हो है मी मलिक कंट्रोल सब भूत आज जाते हैं जब मर्जी बना ले, जब मर्ज़ी नष्ट कर करता है साथम स्थिती और आठव कामाकल्पता सत्य संकल्पता यथा संकल्प यथा संकल्प तथा भूत प्रकृति नाम अवस्थान अवस्थान फिर कहते हैं यत्र कामावस आय यह आठवी सिद्धि है अर्थात सत्य संकल्प उसके सारे संकल्प सत्य होते हैं और यथा संकल्प जैसा उसका संकल्प होता है तथा भूत प्रकृति नाम अवस्थान वैसा ही वो भूतों को और भूतों के कारण द्रव्यों को वैसा ही सेट कर देता है वैसा ही स्थापित कर देता है जैसा वो हो चाहता है तो तो लोग लोक उलटा करते अग्नि करेगा इच्छा अग्निल मेसो थंडा करी मतलबी ठोस आहेिक्विड बनना दे जेसाहेब ॲस नाही हो सकता परिख रखा मॅने अनुवाद आपणा द्या ठीक आहे करोती। करोती। शक्त होता हुआ समर्थ होता हुआ भी। पदार्थ विपर्यासम न करो पदार्थ के स्वरूप को उल्टा नहीं कर सकता मतलब क्षमता तो है पर करता नहीं है अग्नि को ठंडा करने की ताकत तो है और ठंडा नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा आगे बताते है अकस्मात अन्य यत्रीना यत्र पूर्व सिद्धस्य पूर्व सिद्धाषु तथा संकल्पादि संकल्प संकल ये बहुत अच्छी पंक्ति है जिससे ये पता चलता है कि योगी उल्टे सुल्टे काम नहीं कर सकता सृष्टि नियम से विरुद्ध काम नहीं कर सकता इस बात को सिद्ध करने के लिए ये पंक्ति है तो अन्य योगी से भिन्न का परमात्मा का अन्य का विश्वास अन्य यमावसायी न पूर्व सिद्धस एक पहले से एक यत्र कामसायी बैठा है योगी तो अब बना ये आठवीं सिद्धि लेकर परमात्मा इस सिद्धि से पहले से युक्त है तो जो इससे भिन्न परमात्मा यत्र का जो पहले से विद्यमान है उस परमात्मा का तथा भूतेश संकल्प आती पृथ्वी के सृष्टि के पदार्थों में उसका जैसा संकल्प है वो उसने पहले से फिट कर रखा है तो मे इतकी ताकद नाही हैश्वर स्वामी दयानंदी सत्या प्रकाश मे लिखी चित्रिद्ध हो योगी हो नम बना जे आख से देखना कनसे सुरना योगी नाही बदल सकता तो बहुत अच्छा पंक्ती है जिस सिद्धन होता सबठ बाहेरम के विरुद्ध बाहेर हो हैं। हैं। जहा हम बैठे इसी पूना में स्वामी दयानंद जी के प्रवचन हुए थे कई डेढ़ सौ साल पहले तो इसी पुना प्रवचन में उन्होंने ये बात कही थी कि योगी लोग आठ सिद्धियां प्राप्त करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसा मानते है कि ये सिद्धियां योगी के शरीर में पैदा होती वो कहते हैं नहीं ये शरीर में नहीं होती चित्त में इनका होना संभव हो। तो मान सकते हैं मन में मन से वो लघु हो जाए महिमा महान हो जाए सूक्ष्म हो जाए किसी वस्तु में घुस जाए उसका चिंतन कर ले ये तो ठीक है मन में ये, ये सारी सिद्धियां संभव है हो। पर शरीर मेनका संभव नाही हे स्वामी ध्यान जी पुणा मे की ती वाढ सो सर्व पहिले तो भीस जेसा आठ प्रकार आगी काय संपत काय संपत वक्षमाणा वक्षमाणा इस सूत्र मे एक अणिमा आदी प्रादुर्भाव अणिमा आदी आठ स्थिया उत्पन्न होती दुसरा सूत्र मे काय संपत शरीर की संपत्ती प्राप्त होती वो कहते हैं वक्षेमाणा वो अगले सूत्र मे बेगे दो वही देखेंगे अगले सूत्र मे एक सूत्र सूत्र मे तद्धर्म अनभिघातश्च्या और करमिघातभिघात धर्म हम पर आक्रमण नाही करतेस योगी पर जिसको सिद्धिया प्राप्त है भूतो के जो गुण है भूतो के जो धर्म है उसको परेशान नहीं कर सकते ये भी उसकी उपलब्धि हो जाती है तो इसकी व्याख्या क्या है पढ़ते है आगे पृथ्वी मूर्तिया मूर्तिया न निर्वन थी शरीर आधी शरीर आधी क्रिया क्रिया सब गपे मार रखी वो <laughs> कहते हैं पृथ्वी यद्यपि मूर्ति ठोस है, है। पृथ्वी ठोस होते हुए थी योगिना योगी की शरीर आदि क्रियाम न निर्वणती शरीर आदि क्रिया को रोक नहीं सकती आम आदमी को तो दीवार रोक लेगी और योगी हाथ मारेगा तो दीवार से क्रॉस हो जाएगा दीवार उसको नहीं रोक शेषी सब गप्पे मार रखिए ठीक है तो इस प्रकार से पृथ्वी ठोस होते हुए भी योगी के शरीर की क्रिया को नहीं रोकेगी उसको कर देगी तुम जो तुम्हें छूट है तुम जो मर्जी करो बाकी को रोकेगी उसको नहीं रोकेगी अगली बात शिलाम अभि मनोवि शिलाम अभिनशत पत्थर मे घुस जायगा घुस जायगा नाही घुस भी, भी लिखा है पत्थर में घुस जाएगा योगी शरीर सहित आगे बढत न स्निग्धा स्निग्धा प्ले दयंती जल यद्यपि गीले आप नदी मे उतरो शरीर गीला होयेगा कपडे बिघ जायगे पर योगी नदी मे उतरेगा तो गीला नाही होगा आपास आपस निग्धा तथापी नाकले दे पानी गीला होते भी योगी को गीला नाही करेगा है गडबड ना अग्नि अग्नि उष्ण उष्णो दहती दहती अग्नि गरम है योगी कोणा वायु जब की बहा, बहाने वाली है, बहने वाली उडा देणे योगी को नवतीसो ना नाही उडायगी चट्टा करा त्य असर नाही अनावरणात्मके अनावरणात यपि आकाश किती ढकता नाही आहे पर्दा तो ढकता हीवार भी ढकती आकाश तो खुलला ढकता नाही किती न ढकने वा आकाश, आकाश मे वो आवृत कायाभवती वी शरीर छुपा अदृश्य होता हो सिद्धा नामृश्य बडे बडे सिद्ध परुष बडे बडे चमत्कारी योगी लोक भी पकड सगळे उनके अदृश्य होता नाही दिश भक्त आकाश का जो धर्म था दिखेना आवरण न करणार उससे उल्टा हो जाता है और वो आवरण बना लेता है और अपने आप को अदृश्य कर लेता है छुपा लेता है तो भूतों के धर्म उसको प्रभावित नहीं करते ये बात इस अनुदे बताई गई तो ये सारी गड़बड़ है ईश्वर के नियमों को कोई तोड़ नहीं सकता इतनी क्षमता किसी ने भी नहीं है इसलिए हम कहते हैं ये सारी मिलावट ठीक है जी सूत्र सुनिए तत्व अणिमा आदि प्रादुर्भाव जब वो भूतों को जीत लेता है उस भूत जय सिद्धि से सिद्धियों की प्राप्ति होती है उत्पत्ति होती है और काय सम्पत् शरीर की संपत्ति प्राप्त होती है विशेष गुण आ जाते हैं वो आगे बताएंगे और तद धर्म अनविघात और भूतों के धर्म उसको प्रभावित नहीं करते उस पर कोई अटैक नहीं करते कोई हमला नहीं करते उसको कोई परेशान नहीं करते इस तरह से ये सूत्रकार हुआ तो इसको सीमित मात्रा में लगाए तो ठीक है वो भूतों का अच्छा मालिक हो जाता है अपनी इच्छा अनुसार उपयोग करता है भूत उसको सहयोग देते हैं यहां तक तो ठीक बाकी अग्नि गरम हैर जला बाकी चर्चा फिर करेगे शांती पाठ ओम जो शांती रंत शांती ही पृथिवी शांती रा शधय शाली वनस्पतय शालीेदेवा शाली शाली सर्व शाली शाली शाली सामा शाथि ओ शाली शाली शा सर्वेभ्यो नम सर्वेभ्यो नमो सबको सादर नमस्ते जी सबको सादर नमस्ते जी आपस मे नमस्ते करले धन्यवाद